संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व पाप और उनके प्रायश्चितों का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह कृपा करके यह बताइए किन-किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी बनता है और ऐसी स्थिति में क्या करने से वह पाप से मुक्त होता है व्यास जी ने कहा जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है उसे ऐसा विपरीत आचरण करने से प्रायश्चित का भागी बनना पड़ता है जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ब्राह्मण का वध करने वाला निंदक छोटी कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला जिसका व्रत नष्ट हो गया हो ब्रह्मचारी द्विज की हत्या करने वाला अपात्र को दान देने वाला सुपात्र को दान न देने वाला सारे ग्राम को नष्ट करने वाला मांस बेचने वाला आग लगाने वाला वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला गुरु और स्त्री का वध करने वाला दूसरों का घर जलाने वाला झूठ बोलकर पेट पालने वाला गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ये सभी पापी माने जाते हैं इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए इनके सिवा जो लोग और वेद से विरुद्ध के धर्म का आचरण करना यज्ञ करने के अनाधिकारी से यज्ञ कराना अभक्ष भक्षण करना शरणागत को त्यागना माता पिता और भरण पोषण के अधिकारी सेवक आदि का भरण पोषण न करना दूध दही आदि रसों को बेचना पशु पक्षियों को मारना शक्ति रहते हुए भी अग्न धान आदि कर्म न करना गोग्रास आदि नित्य दानों को न देना ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना और ब्राह्मणों का धन छीन लेना धर्म तत्व के जानने वालों ने ये सभी कर्म न करने योग्य बताए हैं। राजन जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है गुरु स्त्री के साथ समागम करता है और ऋतुकाल होने पर अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करता, मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है अब जिन जिन कारणों से इन कर्मो को करने पर भी मनुष्य को पाप नहीं लगता वह सुनो यदि युद्ध स्थल में कोई वेद वेदांतों का पारगामी ब्राह्मण भी में हथियार लेकर मारने के लिए आवे तो उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता राजन इस विषय में वेद वेद का मंत्र भी है। मैं तुमसे वही बात कह रहा हूं जो वेद वाक्य के अनुसार धर्म मानी गई है। यदि कोई पुरुष अपने धर्म से डिगे हुए आताताई ब्राह्मण को मार डाले तो इससे भी वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता अनजान में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा कर ले तो बाद में धर्मात्माओं की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए इसी प्रकार अन्य सब अभक्ष भक्षणों के विषय में भी समझना चाहिए यदि कभी ऐसी कोई भूल हो जाए तो प्रायश्चित से ही उसकी शुद्धि होती है चोरी सर्वदा निषिद्ध ही है किंतु आपत्ति के समय यदि गुरु के लिए चोरी की जाए तो उसमें दोष नहीं है यदि चोरी करने में किसी प्रकार की कामना न हो उससे प्राप्त हुई वस्तु को स्वयं न भोगा जाए जाए तथा में ब्राह्मण के के सिवा किसी किसी अन्य का का धन ले लिया जाए। तो भी चोरी पाप नहीं लगता अपने या किसी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए गुरु के लिए एकांत में स्त्री के साथ अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोलने से भी पाप नहीं होता यदि किसी कारण से स्वप्न में वीर स्खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी का व्रत भंग नहीं होता किंतु इसके लिए उसे प्रज्वलित अग्नि में हृत की आहुतियां छोड़कर प्रायश्चित करना चाहिए यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या संन्यास ले ले तो छोटे भाई को विवाह करने में भी दोष नहीं है अज्ञानवश किसी अपात्र ब्राह्मण को दान देने से तथा योग्य ब्राह्मण का सत्कार न करने से भी कोई दोष नहीं लगता निर्विचारणीय स्त्री का तिरस्कार करने से भी कोई दोष नहीं है ऐसा करने से तो उसकी शुद्धि ही होती है और उसका भरण पोषण करने वाले को दोष भी नहीं होता जो सेवक काम काज करने में असमर्थ है उसे त्यागने में दोष नहीं है तथा गौओं के वे कर्म बताए जिसे करने से कोई दोष नहीं होता अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चित प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ राजन पृथ्वी तप अग्निहोत्रादि कर्म और दान के द्वारा मनुष्य तभी अपने पाप से छुट सकता है जब वह फिर पाप में प्रवृत्त न हो यदि किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो वह भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे अपना सब काम स्वयं ही करे हाथ में खप्पर और खटवांग खाट का पाया रखे नित्य ब्रह्मचर्य व्रथ रहे भिक्षा मांगने के समय सर्वदा खड़ा रहे किसी से ईर्ष्या न करे पृथ्वी पर शयन करे और लोह के लोक में अपने कर्म को प्रकट करे इस प्रकार बारह वर्ष तक करने से उसकी शुद्धि हो जाती है अथवा अपनी इच्छा से किसी शस्त्रधारी विद्वान का निशाना बन जाए या जलती हुई आग में गिरे अथवा नीचे को सिर किये किसी भी वेद का पाठ करते हुए तीन बार सौसौ योजन की यात्रा करे या किसी वेदक के ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण करते, दे अथवा जिससे जीवन भर निर्वाह हो सके इतना धन या सब सामान सामान से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान कर दे इस प्रकार गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले पुरुष की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो सकती है यदि व्रत के अनुसार भोजन करे तो छह वर्षों में मासिक पृथ्वीवास के अनुसार भोजन करने से तीन वर्षों में और एक एक मास में भोजन क्रम का परिवर्तन करते हुए अत्यंत तीव्र व्रत के अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्ष में ब्रह्म हत्या छुटकारा हो सकता है तीन दिन प्रातःकाल तीन दिन सायकाल और तीन दिन बिना मांगे जो मिल जाए वह खा लेना या तीन दिन उपवास करना इस प्रकार बारह दिन का किथ्रव्रत होता है इसी क्रम से छह वर्ष तक रहने से ब्रह्महत्या छूट सकती है यही क्रम यदि तीन तीन दिन में परिवर्तित न होकर सम मासों में एक एक सप्ताह में और विषम मासों में आठ आठ दिनों में बदलते हुए एक एक मास के कित के अनुसार चले तो तीन वर्षों में शुद्धि हो जाएगी और यदि एक मास प्रातः काल एक मास सायकाल और एक मास अयाचित भोजन तथा एक मास उपवास इस प्रकार चार चार मास के अनुसार चले तो एक ही वर्ष में ब्रह्महत्या का पाप छूट सकता है नीलकंठी इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए इसी प्रकार यदि उपवास ही किया जाए तो और भी जल्दी शुद्धि हो सकती है इसके सिवा अश्वेध यज्ञ से भी निसंदेह यह पाप छूट सकता है छूट जाता है ब्रह्मत्या होने पर भी जो सुपात्र ब्राह्मणों को एक लाख गान देता है उसके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य दूध देने वाली पच्चीस हजार कपिला गौवें सुपात्रों को दान करता है वह भी सब पापों से छूट जाता है मरने के समय दरिद्र और को, को उत्पन्न हुए सौ घोड़े दान करता है वह भी ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है जो व्यक्ति किसी एक पुरुष को उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसी के आगे उसकी जिक्र नहीं करता वह भी पाप मुक्त हो जाता है जल हीन देश में पर्वत से गिरकर और अग्नि में प्रवेश करके अथवा महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गल कल प्राण देने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है यदि किसी ब्राह्मण ने मद्यपान किया हो तो बृहस्पति याग करने से उसकी शुद्धि हो जाती है एक बार मद्य पीने पर जो निष्कपट भाव से भू विधान करता है और फिर कभी शराब नहीं छूता वह भी शुद्ध हो जाता है जो पुरुष गुरुपत्नी के साथ समागम करता है वह या तो जलती हुई लोहे की शिला पर पड़ जाए या अपनी मुत्रेंद्री को काट कर की देखता हुआ दूर तक चला जाए इसके सिवा वह इस पाप से छूट सकता है अथवा जो महाव्रत का एक महीने तक जल भी न पीने के नियमा नियम का पालन करता है ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दे देता है या गुरु के लिए युद्ध में प्राण होम देता है वह भी इस पाप से मुक्त हो जाता है झूठ बोलकर आजीविका चलाने वाला अथवा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरु जी को मन चाहिए कर कर खंडित हो गया हो उसे ब्रह्महत्या के लिए बताया हुआ प्राय करना चाहिए अथवा छह महीने तक शरीर पर गौ का चमड़ा ओढ़ने से वह उस पाप से छूट सकता है यदि कोई मनुष्य किसी का धन छुरा ले तो किसी न किसी उपाय से उसे उतना ही धन लौटा देने से वह उस पाप से मुक्त हो सकता है बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका बड़ा भाई ये दोनों संयम पूर्वक बारह दिन का पित्र व्रत करने से पवित्र हो जाते हैं इसके सिवा यदि वह छोटा भाई बड़े भाई के विवाह कर लेने पर अपनी विवाहिता स्त्री के साथ फिर विवाह संस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त हो जाता है और उसके पितरों का भी उद्धार होने में सहायता मिलती है तथा ऐसा करने से स्त्री को भी कोई दोष नहीं होता यदि अपनी स्त्री के प्रति किसी प्रकार के पापा चरण की शंका हो तो पुनः होकर स्नान करने तक उसका समागम न करे भस्म से जैसे बर्तन साफ हो जाते हैं उसी प्रकार रजा शुद्ध से स्त्री शुद्ध हो जाती है पशु पक्षियों का वध करने वाला तथा तरह तरह के बहुत से पेड़ों को काटने वाला पुरुष तीन दिन तक वायु भक्षण करे और लोगों के सामने अपना कुकर्म प्रकट कर दे इससे वह शुद्ध हो जाता है जो पुरुष किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता राग द्वेष एवं मान से द्वेश है विशेष भाषण नहीं करता और मिताहार करते पवित्र और एकांत देश में रहकर गायत्री का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है अन्य सब प्रकार के पापों के शुद्धि के लिए भी ब्राह्मणों ने धर्माधर्म के निर्णय में प्रमाणभूत शास्त्रों के कथन से यही विधि निश्चित की ओर है रात्रि में में खुले मैदान सोता है, तीन समय स्त्री शुद्ध और पति से बात नहीं करता वह अज्ञान वश किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल मरने के बाद भोगना पड़ता है इनमें जिसकी अधिकता होती है उसी का फल उसे मिलता है इसलिए दान तप और शुभ कर्मों के द्वारा पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए जिससे वह पाप को दबाकर स्वयं बढ़ सके सर्वदा शुभ कर्मों का आचरण करें पाप कर्म से दूर रहे और सुपात्र को धन दान करें ऐसा करने से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है राजन इसी प्रकार विवेकी पुरुष के लिए भक्ष्य और अभक्ष्य वाच्य और अवाच्य तथा जानबूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के भी प्रायश्चित बताए हैं। जो पाप जानबूझकर किया जाता है वह बड़ा हो सकती है। जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसी के लिए यह विधि कही गई है नास्तिक अश्रद्धालु और दम्ह एवं देश प्रधान पुरुषों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है जो पुरुष मर कर सुख भोगना चाहता है उसे पुरुषों के आचरण और धर्म का सेवन करना चाहिए राजन तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा स्वधर्म का पालन करने के लिए ही इनका वध किया है इसलिए तुम तो इतने ही कारण से इस पाप से सर्वथा मुक्त हो जाओगे फिर भी यदि तुम्हें कुछ प्रायश्चित पश्चाताप है तो प्रायश्चित करो इस प्रकार अनाद्य पुरुषों की तरह रोष में भर अपना नाश मत करो